सा सा ध पगा रे सा रे ग आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन वन एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफ़र इस कार्यक्रम में आशा करूंगा शाम का कर समय है और आप सभी चाय के साथ साथ रेडियो मधुबन को सुन रहे होंगे बिल्कुल सुनिए चाय के साथ में और आपके लिए बहुत ही खूबसूरत गाने मैं आज सुनाने वाला हूं और साथ ही साथ मैं एक खुशी की बात आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे स्टूडियो में विशेष जयपुर से हमारे खास मेहमान आए हुए हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विशेष ऑफिसर्स हमारे बीच में हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब आप सभी लोग जो रेडियो सुन रहे हैं और जो रेंज में सुन रहे हैं उनकी बात अलग है जो आउट ऑफ द रेंज सुन रहे हैं उन सभी के लिए जो इंटरनेट वगैरह की बात आती है तो ये टेलीकॉम रेगुलेटरी के माध्यम से ही हम सभी को मिल रहा है इनके वजह से ही हम सभी जो हैं पूरे विश्व में घर बैठे कनेक्ट हो पा रहे हैं ना हाँ इसके साथ में मैं जरूर बताना चाहूँगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे सुंदर एप्लीकेशनस बनाए हैं और जैसे कि हम सभी लोग चाहते हैं कि किसी का कॉल आया तो उनका नाम मालूम पड़े इसके लिए एक बहुत ही सुंदर जो है इनिशिएटिव अभी लेटेस्ट मैंने किया है कि आपको जिसका फ़ोन आएगा भले आपके पास सेव नहीं होगा लेकिन आधार नाम रिफ्लेक्ट होने वाला है तो ये सारे जो सेवाएं हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से होते हैं तो उनके ही ऑफिसर चांदक सर हमारे बीच में हैं मीना सर हमारे बीच में हैं संजीव जी हैं और कार सिंह देवल सर भी हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा आप जब उनके अनुभव सुनेंगे तो सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूँगा चांदक सर से बहुत बहुत स्वागत है सर नमस्कार रमेश भाई मैं मधुबन रेडियो मधुबन के सभी ग्राहकों को स, सभी श्रोताओं को, शुताओं को मैं नमस्कार करता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके कैंपस में आकर और आपके रेडियो मधुबन में आकर और जैसा कि आपने पहले बताई दिया कि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जी जी जी। वो जो है वो टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग के लिए रेगुलेशन एंड रिकमेंडेशन देता है तो अभी आपने मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई इसमें कुछ चीज़ें जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है आजकल जैसे जो लोगों को कोसॉलिसिटेड कॉल्स आते हैं उसके लिए भी हम लोग कदम उठा रहे हैं और साथ ही साथ जो मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस है जिससे लोग थोड़े से कभी कभी परेशान होते होंगे तो उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं सही बात है मैं चाहूँगा कि आप भी रेडियो से कभी बचपन में तो जुड़े होंगे या सुने होंगे तो अपनी कुछ यादें जो हैं रेडियो से आप आ, आपका जो आ, नाता है या आपका कनेक्शन है वो थोड़ा सा सुनिए आपने आपने बहुत अच्छी बात पूछी, रमेश भाई हम लोग जब बचपन में थे उस वक्त तक तो टेलीविजन आया आया भी हो हुआ भी नहीं था, नहीं था और हम लोगों को अच्छे से याद है कि हम लोग जो है बुधवार को बिना का गीत माला सुनते थे <laughs> और जो रात में पौने नौ बजे समाचार आते थे समाचार आने के बाद में जब वो खत्म होते थे उसके बाद में हम लोग की दिनचर्या खत्म हो जाती थी और फिर उसके बाद हम लोग सोने चले जाते थे <laughs> तो रेडियो तो हमारे घर में आ, मतलब जैसे सुबह उठते से चालू हो जाता था और <laughs> हम लोग के हालांकि पढ़ाई के लिए कुछ समय हम लोग बंद करते थे अदरवाइज <laughs> वो एक ऐसा माध्यम था जिससे हम लोग बचपन से जुड़े हुए <laughs> बिल्कुल बिल्कुल चंद्रक सर एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कोई गीत आपको जैसे रेडियो पे गीत लगता है तो हमें बड़ा खुशी होता है और बीच में कोई बंदा बोलता भी है तो हमारा अटेंशन जो है ना ज़्यादा जाता है कि ये बंदा बोल क्या रहा है है ना तो ऐसी कुछ बातें हो जाती है और कभी कभी फरमाइशी प्रोग्राम उसमें चलते हैं तो आपका नाम ले लिया जाए कि आप सर ने ये मैसेज किया इस गाने के लिए तो कैसा लगेगा <laughs> मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि कोई गाना कोई गाना या कोई गीत आपकी वो तो वो दो लगे आइए या कोई गीत याद कराइए या <laughs> नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैं मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है कि मैं कुछ गाना गा सकूँ लेकिन जैसा आपने बताया मैं मतलब किशोर कुमार के गाने बहुत पसंद करता हूँ और एक जो गीत है चलते चलते मुझे याद रखना कभी अलविदा ना कहना वो मेरे मन, था। मन मन मनपसंदीदा गीत है चांदक सर बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है और अपनी रेडियो की बातें आपने याद करा के अपनी बचपन की यादों को ताज़ा किया है और मुझे याद है कि मेरे पिताजी वगैरह जो हैं ये रेडियो के द्वारा ही इनका मनोरंजन होता था इनका समय बीतता था और एक सस्ता सुलभ माध्यम जो था वो रेडियो ही था बिल्कुल और उस समय जो रेडियो सुनते थे धीरे धीरे हम लोग रेडियो से टीवी में आ गए टीवी के बाद फिर आज हम लोग ये मोबाइल में आ गए हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग स्क्रीन टाइम हमारा एंगेज हो रहा है तो वो ज़माना अच्छा था कि अभी ये वाला अच्छा कैसे आप बोलेंगे <laughs> यदि आपने ये ये मुद्दा उठाया तो मैं इसमें थोड़ी सी शिक्षाप्रद बात भी बताना चाहिए मतलब अभी जो लेटेस्ट सर्वे किया गया उसके हिसाब से स्क्रीन टाइम एवरेज स्क्रीन टाइम जी मतलब जी जी जिसको हम बोलते हैं कि हमारा समय जो मोबाइल के सामने या टीवी के सामने या लैपटॉप के सामने जी, वो जी, जी. एवरेज करीब करीब सात घंटे हो रहा है और इन सात घंटों में चार घंटे जो हैं हमारे मोबाइल के सामने गुजर रहे हैं और उसमें से भी ढाई घंटे जो हैं <laughs> वो हम सोशल मीडिया पे अपना लगा रहे हैं हाँ। तो आ, आपने ये सही बोला कि आ, मतलब ये चीज़ें बढ़ने से बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी हो रही हैं और जो मधुरता रेडियो में थी कि मतलब आप अपना अपना काम भी कर सकते थे और साथ में कितना फ्री था अगर रेडियो उधर दूर चल भी रहा है वो सुन भी रहा है सुन रहा है, से अपना हाँ, काम हाँ, भी कर रहा है और वो अपना काम भी कर रहा है और, और उसे अकेलापन भी नहीं लगता हाँ। अभी अभी भी आप यदि देखेंगे कि अगर कोई मतलब जैसे ही कोई कार में बैठता है या फिर <laughs> आ, कहीं अकेला होता है तो सबसे पहले रेडियो चालू करता है क्योंकि टीवी में इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है आपको उसके सामने बैठना है उसके सामने देखना कुछ है कुछ कर भी नहीं सकते बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। <laughs> <laughs> चांडक सर बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आइए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो चांडक ने याद किया है वही गीत की का अभी आपके लिए आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो बसराते रहो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 कभल विदना कहना कभल विदना कहना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 बिछराह में दिल बिछड़ जाए कहीं हम अगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की डगल बिछराह में दिल बिछड़ जाए कहीं हम अगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की डगल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 कार मैं हूं साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो चंदारी चंदारी कभी तो जमी... नमस्कार आप रे बन बन आप रेडियो 1107.8 एफएम पर सभी का फिर से एक बार स्वागत है सफर इस कार्यक्रम में और किशोर दा का बहुत ही प्यारा सा आपने सुना चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना अब हमारे स्टूडियो में एक और मेहमान से मैं आपकी बातचीत कराने वाला हूँ मीना सर से बहुत बहुत स्वागत है thank you, thank you so सर कैसे हैं आप बताइए अपने बारे में रमेश भाई मैं आरआर आर मीना जॉइंट एडवाइजर टीआरआई आर रीजनल ऑफिस जयपुर में कार्यरत हूँ और मुझे यहाँ आपके स्टूडियो में आने से जो है बहुत ज़्यादा खुशी हुई है <laughs> और आपके माध्यम से श्रोताओं से जो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ अपने आप को मैं बहुत ही अपने आप को अपार खुश महसूस कर रहा हूँ और मुझे बचपन की वो बातें याद आ रही है जब हम रेडियो के माध्यम से चाहे सोमवार का जो है शिवा का टूथ में जो हाँ प्रोग्राम था वो सुनते थे बड़ी बेशबरी से दिल्कल, उसके दिल्कल। बाद में जो सुबह में साढ़े आठ बजे से जो विविध भारती कार्यक्रम होता था उसमें भी हम लोग जो है अक्सर जो है बीच बीच में गाने सुनते रहते थे तो ये हमारी एक दिनचर्या का जो है पढ़ाई के साथ साथ बहुत ही एक अभिन्न दिनचर्या का हिस्सा बन गया था आ, अभी जैसा कि सर ने बताया टी के बारे में और आ, जो हमारा आजकल युवा वर्ग है या ज़्यादातर जो लोग हैं वो तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा समय अपना निकाल रहे हैं बेसिकली सोशल मीडिया कहने को तो हमें जो है वो एक सोशल कनेक्टिविटी देता है बिल्कुल लेकिन हम जो है उस सोशल मीडिया पे आने के बाद में अनसोशल हो रहे हैं कैसे <laughs> वो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल बिल्कुल सर कि हम घर में चार मेंबर बैठे हैं जैसे ही हमारे पास हाथ में मोबाइल आता है तो हम जो है तीन लोगों से डिसकनेक्ट हो जाएंगे और जो है हर आदमी जो है अपने मोबाइल पे, मुझे पे, कनेक्ट, पे कनेक्ट, हो कनेक्ट हो जाएगा तो बेसिकली भी हम जो है सोशली जो कनेक्ट होने चाहिए थे वो सोशल मीडिया के थ्रू जो है अनसोशल हो रहे हैं तो है। एक तो ये जो है सोशल मीडिया का बड़ा तो जो तो है नुकसान हम लोग जो है इसको भुगत रहे हैं दूसरा जो सोशल मीडिया पर हम टाइम कंज्यूम कर रहे हैं ब्य कर रहे हैं उसका भी एक रिसर्च जारी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप रोज़ाना आधा घंटे के लिए सोशल मीडिया पे अगर जो है अपना टाइम निकालते हो तो उससे आपके जीवन में एक जो उत्साह रहेगा दूसरा कभी डिप्रेशन डिप्रेशन का जो है आप शिकार नहीं हो पाओगे लेकिन अगर जो है इसके विपरीत अगर आप ज़्यादा टाइम निकालते हो और उसमें जो एक्सपर्ट्स की टीम है उसने ये रिसर्च जारी किया है कि अगर दो घंटे से ज़्यादा आप अगर निकालते हो टाइम सोशल मीडिया पर तो उस केस में आप जो है एक तो अनिद्रा का शिकार होंगे और आपको डिप्रेशन होगा सोशली आप जो है वो डिसकनेक्ट हो जाओगे आपके जितने भी जो रिच कल्चर है इंडियन रिच कल्चर उससे भी आप जो है डिसकनेक्ट होते जाओगे तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमें सोशल मीडिया को बहुत ही सावधानी से और बहुत ही कम समय के लिए एक फ़ायदे के लिए जो है यूज़ इसको करना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल मीना जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करूँगा ये जो शिक्षाप्रद बातें आपने सुनाई हैं और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी ये बात बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा क्योंकि हम लोग जाने अनजाने में इसके शिकार हो रहे हैं ऐसे ना लोग कहते हैं और गलती से हो गया बिल्कुल बिल्कुल और हम जो है इसमें इसका जो जो नुकसान है वो ये है कि जब हम इसमें जाते हैं सोशल मीडिया पे जाते हैं तो हमें लगता है कि जो है हम तो जस्ट अभी जो है आ, इस पर आए हैं लेकिन टाइम का पता ही नहीं चलता टाइम का पता नहीं चल और हमारी जो क्रिएटिविटी है वो भी ख़त्म हो जाती है क्योंकि हमारा फोकस जो focus होता है वो, वो एक रेडीमेड कंटेंट, कंटेंट पे ही जो है फोकस जाता हो जाता है तो हमारा क्रिएटिविटी बन यस यस यस बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने तो इस पर हमें जो है ज़्यादा ध्यान देना है और हमारे स्क्रीन टाइम को हो सके उतना कम करते जाना है देखिए रेडियो एक सस्ता और सुलभ माध्यम है आज भी आप जो है रेडियो का बहुत सारे भारत के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैं जो आपके लिए अलग अलग कंटेंट और सरकारी योजनाओं के साथ साथ पुराने गीतों को चला रही हैं और वो आपके माध्यम आपके एंटरटेनमेंट के पूरे ख्याल रखते हुए काम कर रही हैं तो आप क्यों ना फिर से रेडियो पे आप अपना मनोरंजन करते रहें और कुछ ऐसी ज्ञान की बातें हैं जो शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करने के लिए मुझे लगता है कि वो टाइम टू टाइम आपको शेयर करना है दस मिनट आप सोशल मीडिया पे क्या करना है आपको पोस्ट तो करना है पोस्ट करने के लिए तीस सेकेंड से, से ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं हाँ आप कुछ क्रिएटिव कन्टेंट बना रहे हो तो कंटेंट बना लीजिए और फिर दस मिनट में आप जो है पूरा पोस्टिंग आपका हो जाएगा सोशल मीडिया पर चला जाएगा उसके बाद उसको बंद करना क्योंकि आज समय ऐसा आ गया कि मोबाइल पर टाइमर लगाना पड़ रहा है क्योंकि आपको टाइम का पता नहीं चल रहा है तो अलार्म्स लगा एप्स निकले हुए हैं जो आपको मैसेज देगा बी बजेगा ताकि आप बंद करें ऐसा सिचुएशन ना आए आ, मीना सर मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे श्रोताओं को क्या बताएंगे श्रोताओं को मैं यही बताना चाहूँगा कि आप जो है सोशल मीडिया का यूज़ कम करें लेकिन जो है जो भी आपके चारों तरफ घटनाएँ घटित हो रही है उससे वाकिफ जरूर रहें और वो एक इसका जो है माध्यम सोशल मीडिया है आ, दूसरा जो है जो रिमोट एरियाज़ में रेडियो जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस है इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के कोने कोने में जो है आ, संचार सेवाओं का विस्तार इतना नहीं हो पाया कि हर आदमी के पास ये पहुंच जाए बिल्कुण लेकिन कम्युनिटी रेडियो एक, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जो है दूर के क्षेत्र में और जहाँ पर कि जो है आपका एक जो पुरानी कल्चर है उसको एक कंटिन्यूटी देने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा निभा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा मीना सर थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मीना सर मैं चाहूंगा कि आपका कोई पसंदीदा गीत हो तो बताइए एक्चुअली <laughs> जो है बहुत सारे गीत सुने हैं लेकिन आ, मुझे एक थानेदार मूवी का गाना याद आता है अच्छा जीना है तो हंस के जियो बिल्कुल बिल्कुल सही गीत आपने याद कराया है तो मैं चाहूँगा कि ये गीत जो है आप सभी को मैं सुनाने वाला हूँ और मीना सर बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि जो बहुत ही खूबसूरत मैसेज था सोशल मीडिया पर हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम जो है हमारा व्यय होता है और साथ में हम सोशली भी नहीं रहते हम सोशल हो जाते हैं यह आपकी बात याद रहेगी आइए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा सा अभी आपके लिए सुनते रहो मे रहो पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो नमस्कार आप सुंदर इनवाद वन पर सफ़र इस कार्यक्रम को और आशा करूंगा चांडक सर और मीना जी से आपने जो बातें सुनी वो आपके बिल्कुल काम की थी और मैं चाहूंगा कि इस मैसेज को आप अपने तक न रख के अपने दोस्तों को अपने परिवार में सभी को बताइएगा कि आज हमने ये कार्यक्रम सुना और इसमें ये बातें हमें सुनने को मिली तो आई आगे बढ़ते हैं सफ़र इस कार्यक्रम में कुछ और मेहमान जिनका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था तो संजीव जी हमारे साथ हैं कारसिंह देवल सर भी हमारे साथ हैं और आप दोनों भी विशेष टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी में ही अपनी सेवा दे रहे हैं और जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको अपडेट करना मैसेज करना ईमेल करना और कॉर्डिनेशन का जो काम है पूरी तरह से सी वालों से वो आप करते रहते हैं और आज माउंट आबू में विशेष रूप से हमारे शांतिवन में एक प्रोग्राम कल होने जा रहा है और उसी के संदर्भ में आपका यहाँ आना हुआ तो संजीव जी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए और कम्यूनिटी रेडियो में आकर आपको कैसा लग रहा है वो भी सुनाइए सबसे <laughs> पहले तो नमस्कार सभी श्रोताओं को और सुनने वालों को जी मैं संजीव मीना सीनियर सर्च ऑफिसर इन टी रीजनल ऑफिस जयपुर में कार्यरत हूँ वर्तमान में जी। बाकी रेडियो में जो कम्युनिटी रेडियो है और बाकी नॉर्मल जो एफएम रेडियोज हैं जी, जी जी उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा की वहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटीज उन सब पे ज्यादा फोकस रहता है बिल्कुल और उनका जहाँ तक कि कम्युनिटी रेडियो की बात आती है तो इसका हमने सुना है कोविड के टाइम पे भी काफ़ी इम्पैक्ट रहा था लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना और ये अभी भी एक बिना मतलब इसको कह सकते हैं कि एनजीओ की तरह या फिर बिना किसी प्रॉफिट के भी ये लोगों के सेवाओं में लगा हुआ रहता है कंटिन्यूटी से और रेडियो का तो काफ़ी पुराना संबंध रहा है जैसे कि मैं जैसे रूरल बैकग्राउंड से हूँ बचपन से वहाँ पर ऐसे टीवी भी नहीं थी उस टाइम पे भी जैसे रेडियो से कमेंट्री सुनना और गाने सुनना <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> और उस तरह जैसे कुछ प्रोग्राम जो मुझे याद है अभी भी उजाले <laughs> उनकी यादों के उसमें इंटरव्यू आते थे जैसे कभी लता मंगेशकर कभी आनंद बख्शी साहब बिल्कुल एक फंकार वो प्रोग्राम चलता हाँ, था तो उस तरह की यादें अभी भी जुड़ी हुई हैं <laughs> और जहाँ तक एक हल्लो फरमाइश था वो मैं हर बार सुनता था, था उसमें <laughs> मैं दो बार आता था विविध भारती पर सही बात तो वो यादें तो हमेशा जुड़ी रहेंगी लेकिन आज आपने यहाँ मौका दिया जो मैं आपके रेडियो स्टूडियो में खुद आके अब मैं अपनी तो इससे खुद अपना गाना सेलेक्ट कर सकता हूँ तो मैं तो काफी खुश हो रहा हूँ इस बात से आपका बहुत बहुत धन्यवाद चलिए जंजे जी बहुत ही अच्छी यादें ताज़ा कराएँ अपने बचपन की और मैं चाहूँगा जाते जाते एक छोटा सा गीत जो आपके मानस पटल पर अभी सुनने का दिल करे तो बताइए कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे गाने तो काफ़ी हैं जैसे नाइन्टीज़ के मैं ज़्यादा सुनता हूँ गाने जी, जी, जी। लेकिन अभी जैसे यहाँ पर किशोर कुमार साहब के सर ने भी सुनाया था तो मैं भी एक गाना बताना चाहूँगा जैसे ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है ये ये कोई जी मेरी जी जी जंग शायद मूवी का नाम है।, बिल्कुल, बिल्कुल। है गाना बहुत ही बढ़िया गाना है जिंदगी हर कदम एक नई जंग है आ, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है मेरी जंग इस एल्बम का है जो खास फिल्म बनी थी और आइए इस गाने को सुनते हैं अभी और ये गाना आप सभी को जो है मुश्किल के दौर में कैसे हम अपने आप को कंट्रोल करें संभालें और ज़िंदगी को आसानी से जिए एक मोटिवेशन के साथ एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है हमें मोटिवेशन प्रदान करता है तो आइए इस गाने का लुफ्त उठाते हैं उसके बाद फिर आपसे बातें करते हैं आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफल इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार मैं हूं रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और मैं अभी कार सिंह देवल सर से भी जोड़ना चाहूंगा आप भी विशेष ट्राई में अपनी सेवा दे रहे हैं विशेष रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी इंटरेक्शन होता रहता है फोन से मैसेजेस ऐसी तो आज हो स्टूडियो में मिलना क्या है? एक जो है सभी को मौका मिला है तो कार सिंह सर बहुत बहुत स्वागत है Uh, मेरे uh, संजीव सर ने जैसे बताया तो मैं भी एक रूरल बैकग्राउंड से हूं, और मुझे दो हजार गाँव में क्या होता कि लाइट की बहुत है इलेक्ट्रिस आती नहीं है भिल्कल, भिल्कल, हा, भिल्कल, हा। तो उस टाइम पे क्या टीवी चलते नहीं थे और <laughs> ये रेडियो जो है वो बैटरी वाले सेल से चलते थे <laughs> तो हम उससे वो कमेंट्री वगैरा सुना करते थे और गानों का मुझे शुरू से शौक है अच्छा <laughs> तो हाँ तो मुझे याद है एक बार मैं जो है गांव में एक पाँच रुपए का एक छोटा सा जो एफएम आता था हाँ। जिसमें स्पीकर जो इनबिल्ट आता है हाँ, हाँ, वो भिल्कुल। मैं खरीद के लाया था और रात को जब मैं सोता था छत के ऊपर सोता था <laughs> <laughs> वहीं पे रेडियो लगा के पता नहीं कब नींद आती थी बिल्कुल <laughs> तो वो दिन एक्चुअली अभी तो रेडियो सुने मुझे काफी साल हो गए बिल्कुल लेकिन आप आज आपने फिर से वही दिन याद दिला दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ट्राई अच्छा, ट्राई के के माध्यम माध्यम से से या या आप कोई संदेश या मैसेज बताना चाहेंगे सर के से जैसा कि ऑलरेडी मेरे सीनियर ज्यादातर तो टाइम तो मोबाइल पे गुजारते हैं तो उससे वही आंखों की दिक्कत है डिप्रेशन और सब चीजें तो मेरा भी यही मैसेज है की कम से कम टाइम जो है जितना हो सके अपने परिवारजनों के साथ में बिताएं या फिर रेडियो सुनें या फिर कुछ और एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स वगैरह को दें धन्यवाद बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल चलिए बात ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने सुनाया है कार सिंह सर चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और एक गीत कोई आपका पसंदीदा हो तो वो भी हो जाए <laughs> सर गाना तो भी देखिए थोड़ा सा गले गले में प्रॉब्लम है थोड़ी हालांकि गाना मैं जरूर बताना चाहूंगा आप उसको कर पाएं। आजी, आजी। एक मेरा पसंदीदा गाना है हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी क्या बात है क्या बात जी आ, पल अलबारिया जी <laughs> जी और जी और कुछ है आ, हर घड़ी हर पल को जो है खुल के जीना चाहिए <laughs> बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल <laughs> तो ये इस गाने के माध्यम से ही मेरा संदेश भी है <laughs> जी जी जी जी <laughs> चलिए बहुत ही प्यारा संगीत आपने याद कराया है हर घड़ी गुजर रही है तो ये गीत आपको पसंद है और चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने अपने ट्राई के सारे ही बंदुओं से बात किया और साथ ही साथ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का जो सशक्त माध्यम है रेडियो आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन के साथ साथ नॉलेज भी प्रोवाइड करता है तो साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप रेडियो मत भूलिए रेडियो को अपने साथ रखिए और साथ में जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी ज़रूरत के अनुसार हमें उसे टाइम टू टाइम यूज़ करना बहुत ज़रूरी है अगर हम टाइम लैक होकर अगर यूज़ करेंगे तो शायद आप देखिए आपका रातों की नींद तो खत्म हो गई है ना तो ऐसा ना हो कि आपके जीवन के सारे ही समय सिर्फ मोबाइल पे रहें और जैसे मीना सर ने एक बात बात बताई कि हम सोशल होते होते अनसोशली हो जाते हैं अपने बाजू वाले अपने माता पिता से भी हम फिज़िकली बात नहीं कर पाते कभी कभी मैसेज से काम चला जाते तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है इसलिए हमें ऐसा नहीं कि कोई चीज़ आ रही है टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके लिए ट्राई जैसे संस्थान जो है सेफ्टी के माध्यम से और सुलभ आपको कितना अच्छे से आ, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी आपके हाथ में मिले इसके लिए काम कर रहे हैं लेकिन इसका उनका भाव ये है कि आपको सुचारू रूप से आपका काम हो आपको अनसोशल बनाने का नहीं है आपको जो है आपका स्क्रीन टाइम बढ़ाने का नहीं है तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है उसके ऊपर काम करना है तो ये इंडिविजुअल मसला है इसमें कोई भी बंदा जो है आपको गाइड प्रॉपर नहीं कर पाएगा आपको ही अपने आप को ट्रेन करना है कि मुझे स्क्रीन पर कितना टाइम रहना है पोस्टिंग कितना टाइम करना है और कितना टाइम मुझे अपनों के साथ सोशली बिताना है न सर यही मैसेज है, है आज का इस प्रोग्राम में और फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणी भारत ओम शांति सुनते रहो, रहो हर घड़ी बदल रही है रूप ज़िंदगी है है कभी कभी है हर पल यहां जी भर जो है समो हो न हो हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा Not tonight, darling. Michael? Yeah. Done. We're married. के ले के सारे पास कोई जो पाए लाख संभालो पागल दिल को दिल धड़ के ही जाए पर सोच लो इस पल है जो वो दासता कल होना